विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ अलग अलग बातें करते हैं अलग अलग लोगों से बातें करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को सुनकर हम अपने जीवन में मोटिवेशन पाते हैं तो आइए आज के ऐसे विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ कमल मुदवानी जी हैं जो मुंबई से पधारे हुए है और कुछ समय से यहां पर ब्रह्मा कुमारी संस्था में तीन दिन का जो मेडिटेशन शिविर है उसे भी अटेंड कर चुके हैं और बहुत ही रिलैक्स है <laughs> तो वो अपना एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे तो आप सभी की तरफ से कमल बुधवानी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से ओम शांति जी जी जी नमस्कार कैसे नार। आप बस सब ठीक है मेरा नाम कमल बुधवानी मैं मुंबई से रिलेट करता हूं मेरा प्रोफेशन है आई एम वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर इन कंस्ट्रक्शन कंपनी जी इनका बॉम्बे वे सी है हम्म हम्म हम्म वहां मैं लास्ट दस साल से हूं उस कंपनी में अच्छा, अच्छा या तो अभी रियल एस्टेट तो आता आरोप ग्रो हो ही रहा है हम्म <laughs> हम्म जैसे कि हमारी इंडिया की जो देश की हमारी पॉपुलेशन है उससे <laughs> बढ़ रही है तो <laughs> रियल एस्टेट भी आस्ता आरोप बढ़ ही रहा है स्पेशली <laughs> जो मेट्रो सिटीज है <laughs> वहां पे क्योंकि हमारी इसके काफी जो जो आप देखते हैं काफी हाइट में जो बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं उसका कारण ये है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है इसके लिए यहां ज्यादा इंडिया में डिमांड बढ़ रही है हुँ हुँ और डे बाय टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जो पहले चीज सपोज एक महीने में बनती थी वो दस दिन में हो जाती है टेक्नोलॉजी आ गई है क्वालिटी वर्क बढ़ गया है उस हिसाब से स्पीडअप भी हो रहा है काम तो उससे काफी डेवलपमेंट uh, अच्छी हो रही है अभी कंस्ट्रक्शन जी जी, जी. कमल बुदवानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगा कि, कि जैसे वक्त के साथ साथ, साथ सब चीजें बदलती जाती हैं वैसे ही कंस्ट्रक्शन लाइन में भी काफी बूम हुआ है और इंडिया में खास करके जहां मेगा सिटीज उसके आसपास के एरिया में काफी डेवलपमेंट हो रहे हैं और जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक सहयोगी बन जाता है जब चीजें आसानी से कुछ चीजें बन जाती है जैसे आपने कहा कि मायने में जो चीजें बनती थी वह दस दिन में बनने लग गई है टेक्नोलॉजी की वजह से तो वहीं आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए फैमिली में कौन कौन है क्या करते हैं हाँ फैमिली मैं ज्वाइंट फैमिली हूँ जी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है ब्रदर है छोटा भाई है मैं मैरिड हूँ मेरी वाइफ दो बच्चे है एक डॉटर एक सन है डॉटर क्वालिफाई हो गई है इसमें वो नेचुरोपैथी कर रही है अच्छा सन अभी कॉलेज में पहुँच गया है कॉमर्स कर रहे चलिए बहुत ही बात है आपने बताया और मैं चाहूंगा जैसे आप सिंधी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा अपने इस विषय में जैसे कि मुंबई में कौन कौन से फंक्शन आप लोग करते हैं किस तरह का करते हैं ज्यादातर हम देखा जाए तो हम सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं अच्छा अच्छा कोई रिलीजन छोड़ते नहीं है क्योंकि हर किसी भी रिलीजन का जो भी फंक्शन होता है फंक्शन होता है खुशी का माहौल बनाने के लिए फंक्शन फेस्टिवल जो भी रहता है वो क्या रहता है इंजॉयमेंट रहती है सब मिलजुल के तो हम सिंधी मोस्टली सब में इन्वाल्व हो जाते हैं <laughs> ये नहीं सोचते चाहे वो गणपति हो मतलब शुरू से अगर देखा जाए होली और ये तो कॉमन ही है होली हुआ दिवाली हुआ गणपति हुआ वो भी मिलाते हैं हर चीज यानी इनका जो क्रिसमस रहता है वो भी मिलजुल के करते हैं जो भी फेस्टिवल्स है वो हम ज्वाइंटली होता है माता का जो होता है नवरात्र वो तो हर फंक्शन में हम तो इन्वॉल्व होते ही हैं है <laughs> क्योंकि हमारा तो कोई स्टेट है ही नहीं तो मिलजुल के ही रहते हैं हाँ हाँ तो यहाँ अप रोड में भी अपने स्टेशन के पास में ही सिंधी हाँ। कॉलोनी करके वहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं तो बीच में कुछ फंक्शंस करते हैं तो बुलाते हैं हम लोगों को <laughs> और आप अगर स्टेशन से बाहर निकलते हो जो रवड़ी वगैरह है दुकानें हैं उनकी काफी प्यार से बात करते हैं और अच्छा काफी समय से है यहाँ पर तो इसलिए मुझे याद आ गया आपका सर नेम सुनकर हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में इन फ्यूचर या अभी थोड़ा सा क्या चेंजेस आए उसको थोड़ा सा बताएंगे आप पहले कैसा था जो मैनुअल वर्क था हाँ, हाँ, हाँ. वो जहाँ ब्रिक्स यूज होते थे पहले हुँ, हुँ. अभी थोड़ा ऑव एडवास हो गया सी फोर एक्स करके है उससे स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ जाता है पहले जो जो अभी ज्यादा प्रकॉशन लेने लगे हैं अर्थक्रैक ये वो जो भी बट टेक्नोलॉजी आने की वजह से ज्यादा एडवांस हो गया है तो और दूसरा क्या है जैसे एलिवेशन ये वो बहुत सारी डिजाइनिंग क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम उसको डिजाइनिंग ज्यादा उसको लुक्स वगैरह आउटलुक एलिवेश क्वालिटी वर्क वो क्वालिटी में चेंजेस डिजाइनिंग में चेंज तो बेनिफिट्स आ गए काफी सारे मतलब ज्यादा एडवांस हो गया स्ट्रेंथ वाइज क्वालिटी वाइज डिजाइनिंग वाइज एंड लुक्स वाइज बिल्डिंग को कैसे शेपिंग करना है हम्म हम्म वो हम अभी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से हम्म तो ये सब आ गए, बस वो उसका एक ही रीजन है जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक चीज हर एक चीज में <laughs> <एक चीज>, <laughs> वो एडवांस हो जाता है चाहे आर्किटेक्ट की डिजाइन हो आरसीसी में हो हर चीज में तो मेकिंग में भी जैसे ब्रिक्स पहले जो हम यूज करते थे वो भट्टी में जो बनती थी बाकायदा फैक्ट्री में बनती हैं, डायमेंशन के साथ बनती हैं तो वेस्टेज नहीं जाता है अच्छा। पहले जो वेस्टेज जाता था अभी वेस्टेज पे बहुत कंट्रोल है हु, हु, हु, तो ये सब एडवांस होते गया है जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात बताया आपने आशा करता हूं ये चीजें हमारी खास युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो इन एडवांस में जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से हमें हेल्पफुल है बहुत ही सहयोगी है और जीवन में इन चीजों का जो है जैसे जैसे समय के साथ चीजें बदलती हैं वैसे चीजें न्यूली बदलती जा रही है और जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं तो मुंबई का थोड़ा कल्चर के बारे में बताइए वहां का क्योंकि यहाँ हमारे आबू रोड में जो लोग रह रहे हैं वो ट्राइबल वाले बेल्ट वाले लोग रहते हैं और खास करके यहाँ के लोगों के लिए मुंबई माना एक अलग चीज हो जाती है <laughs> मुंबई का जहां कल्चर है वो भी समझिए स्मॉल इंडिया है मुंबई में है तरफ, हर तरफ कास्ट वाले सब मिलजुल के रहते हैं स्पेशली मुंबई का जो कल्चर देखा गया एज ए जस्ट लाइक एसमी इंडिया <laughs> क्योंकि हर हर कास्ट वाले हर धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे जी, जी। सब मिलके जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर फेस्टिवल मनाते हैं हाँ। तो ये हाँ। देखते ही नहीं कि वो उनका है हमारा मिलजुल मनाते हैं हाँ। तो फेस्टिवल का मीनिंग वो है कि मिलके मनाना मिलके मना एंजॉय कर खुशी साथ हाँ। मिलकर होती है और जितना बाटौती हाँ। बढ़ती है खुशी मुंबई की एक कौन सी बात जो आपको अच्छी लगती है बस वहाँ मैंने वही देखा कल्चर जो आपने बताया कि सब मिलजुल रहते हैं वो, वो आपको अच्छा लगा हाँ। एक डिफरेंस नहीं देखा जाता मतलब हाँ। तो वही है कि स्पेशली कहाँ से आया कौन से धर्म का हाँ, कुछ नहीं वो, वो ऐसे लगते हैं कि मुंबई आई है हाँ, वो एक देखा गया है <laughs> जो भी 10-15 दिन रह जाता है वो मुंबईया बन जाता है हर स्टेट के लोग रहते ना क्यूँकी वो वर्क क्योंकि पहले अभी तो हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है हर स्टेट में पहले कैसा होता मुंबई है तो काम के लिए जाना है तो मुंबई में ही आना है तो सब कनेक्टेड थे अभी ये अलग बात है कि हर स्टेट में चाहे वो हर गुजरात हो राजस्थान हो सब जगह हर, हर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हुँ, हुँ. तो अभी उस हिसाब से डेवलपमेंट तो अभी हर स्टेट में हो रहा है लेकिन वहां ऐसा कल्चर है हुँ. एक और जैसे कि अभी यूथ अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके अंदर किस टाइप की क्वालिटी या स्किल समझो या किस तरह की सोच होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन एक रियल हाँ क्योंकि ये भी एक ऐसा कंपटीशन ही है समझो इसमें भी ऐसा मुझे नहीं लगता हाँ. कि कंपटीशन नहीं होगा तो बहुत सारे कंपनीज वगैरह है यूथ अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको कैसे सिंपल वे में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं क्या टेक्निक्स यूज करना चाहिए क्या तरीका है कि अभी आज के डेट में तो हर फील्ड में सिर्फ नहीं जिस फील्ड में हर फील्ड में ग्रोथ है आज के डेट में अगर बच्चे का जो यूथ है अगर हाँ, उसका इंटरेस्ट सपोज कीजिए इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग जा सकता है रियल एस्टेट में तो वहां पे भी जा सकता है कमर्शियल में जाना चाहे वहां पे भी जा सकता है हर क्षेत्र में म्यूजिक लाइन में जो उसका इंटरेस्ट नहीं अगर वो रियल एस्टेट में आना चाहता है तो क्या करना चाहिए क्या सोच उसके अंदर होनी चाहिए किस टाइप की क्वालिटी उसके अंदर हो तो इस फील्ड में उसमें भी वो भी देखिये क्रिएटिव है एक तो मैन उसका इंटरेस्ट डिपेंड करता है उसमें तो अलग अलग सेक्शन है अगर वो सिविल इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है उसका इंटरेस्ट मुझे बिल्डिंग बनानी है ड्राइंग्स में इंटरेस्टेड है तो वहाँ खड़ा होकर काम करना चाहता है तो एज सिविल इंजीनियर बने अगर उसका ड्राइंग्स में ज्यादा अच्छा नॉलेज है तो आर्किटेक्ट बन सकता है आरसीसी कंसल्टेंट बन सकता है और किस किस को क्या क्रिएटिव माइंड रहता है हु, तो एलिवेशन के लिए अलग आर्किटेक्ट रहता है जो सिर्फ एल्यूशन बनाते हैं अच्छा अच्छा तो अगर उसका वो क्रिएटिव माइंड है तो वो उस सेक्शन में अलग अलग सेक्शन है भाई अगर वो चाहे तो एज आर्किटेक्ट बने आरसीसी कंसल्टेंट बने डिजाइनिंग में जाना चाहे यहाँ अगर वो अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो कंस्ट्रक्शन में आना है तो वो करे तो अलग अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसके थ्रू वो लाइन में एंट्री कर सकता है उसके अलग अलग कोर्सेस है हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है बाकी स्कोप तो है उस हिसाब से चलिए कमल बुधवानी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में लाइन के बारे में और मुंबई के बारे में आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपको सुनकर कि घर बैठे बैठे मुंबई का जो है कल्चर के बारे में जान रहे हैं वो लोग और आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते है उसके बाद फिर कमल बुधवानी जी से जुड़ेंगे और ब्रमा कुमारी के तीन दिन का जो राज्योग शिविर उन्होंने अटेंड किया है उस आध्यात्मिक सरोवर में डुबकी लगा कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया है वो सुनेंगे अभी एक गीत के बाद आप सुने हैं रिडुमत बन नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ji yana vishnu ji ach me jia विघ्न को कुमार मंगल कर। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कमल बुदवानी से बातें हो रही हैं आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया अपना जो है कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताया आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कमल बुधवानी जी आप तीन दिन से इस राजयोग शिविर को अटेंड कर रहे हैं तो इसमें क्या यूनिकनेस कौन सी बातें आपको अच्छी लगी थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करें मेरे को समझिए अभी मैंने ज्वाइन किया जहां मैं रहता हूं सेंटर में पहले जाता था मैं एक्चुअली जैसे ज्वाइन हुआ पहले मैं सेंटर पे आना शुरू हुआ जैसे जैसे मैं एंटर हुआ तो ये एक एक्सपीरियंस रहा कि जो मेन पहले मैं काफी डिस्टर्ब रहता था यानी मेरे मेंटली इसमें बहुत सारे घर का प्रेशर अच्छा अच्छा। काम का प्रेशर यहाँ हुआ तो मुझे वो जो पीस ऑफ माइंड जो मिला वो अच्छा मुझे बहुत अच्छा फील हुआ फिर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ की जो तीन दिन काफी मुझे एक जो मेन जो चीज थी पीस ऑफ माइंड वो मैंने काफी अच्छा फील किया और यहाँ नॉलेज जो शेयर हुआ वो मेन बात है जो काफी सारी बातें थी वो क्लासेस जो मैं अटेंड किए वो मेरे माइंड उससे क्लियर होते गया कि वाकई में जो, जो योग शक्ति है हाँ हा। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जब हम योग लगाते हैं तो जो हमारे इंटरनल पावर हमारी जो डेवलप होती है इंटरनल शक्ति बढ़ती है तो वो बहुत पॉजिटिव बात है जो यहां मैंने और डिटेल में एक्सपीरियंस किया मैंने हुँ, हुँ, हुँ। आ, तीन दिन में बोत... वैसे तीन दिन में जो एक्सपीरियंस आपने किया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा जिसको बयां करने में शायद शब्द आपके पास नहीं होंगे हाँ, लेकिन फिर भी आ, कुछ ज्ञान बिन्दुओं को जो आपको बहुत अच्छा लगा कि ये चीज मेरे लिए एक वरदान ब्लेसिंग हुआ ये चीज सुनने के बाद मुझे लगा कि ये चीज मुझे नहीं पता था और ये चीज यहां आगे पता चली मुरली जो हम डेली सुनते हैं अगर मिस करते हैं के जरिए जो हम डेली मुरली सुनते हैं वो ज्यादा मुझे ज्यादा डीप में मुझे मालूम पड़ा कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं जो भी हम बातें करते हैं उनका हमें वो आंसर मिलता है थ्रू मुरली और ये बात ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस हुआ अच्छा अच्छा और दूसरा क्या की मैंने ये देखा भी मैंने आने से पहले जिस हिसाब से काफी जो माहौल था बारिश का ये वो कहीं कही ना कहीं थोड़ा डर भी लगता कहीं शायद कैसे मिल जाए घर में भी कहीं कहीं नेगेटिव बात हो रही थी पेरेंट्स बोल रहे थे इस बार नहीं अगली बार जाओ मैंने बाबा से प्रार्थना <laughs> की थी वो टाइम पे <laughs> और वो सही भी हुआ ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मुझे आना ही है अब मतलब माउंट अबू आना और सब टाइम पे हो पहले टाइम पे सब और सच्ची बात है वह भी है सही, सही बिल्कुल हम कुछ नहीं था उस दिन खास करके हाँ। एक दिन पहले बहुत तूफानी बारिश थी उस दिन हमको राइट टाइम पे ट्रेन आई हम राइट टाइम पे पहुंचे थी अच्छा अच्छा सब राइट टाइम पे हुआ और पहुंच भी गए जी जी। कुछ भी नहीं और बहुत अच्छा रहा सफर हाँ। ये मैंने अंदर ही से हुआ इंटरनली मैंने शहर की थी आने से पहले यहाँ आके तो बहुत और डीप नॉलेज आ गया यहाँ तो उसके सवा कुछ आई नहीं लाइफ में हाँ हाँ बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग जब मेडिटेशन का अनुभव करते हैं या हाँ। उसका एक्सपीरियंस करते हैं तो शब्द नहीं होते कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया लेकिन वो अपने अंतर मन को और अपने दिल को पता चल जाता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो कहीं न कहीं उस परमात्मा का ब्लेसिंग मुझे मिल गया है वो फील होता है अंदर से एक खुशी होती है तो चलिए तो जैसे कि गोंगे ने मिठाई खा लिया तो आप बताएंगे कैसे ऐसी वाली बात है <laughs> लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को जरूर एक्सपीरियंस करें जैसे कमल बुधवार ने किया आप भी आ, कहीं भी मेडिटेशन में आप जा सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज का जो भी सेंटर है नजदीक में वहां जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन सेंटर्स हैं कहीं से भी कनेक्ट होके आप इस एक्सपीरियंस को कर सकते हैं और अपने जीवन को एनहांस कर सकते हैं अच्छा बना सकते हैं तो आई आगे बढ़ते हुए मैं जाते जाते कहूंगा कि हमारे जीवन में जैसे मुंबई से हम बिलोंग करते हैं और जैसे आपने मुरली शब्द यूज किया जिसमें आपको जो ज्ञान की बातें हैं वो सुनाई जाती हैं बना चार पेज का जो ज्ञान की बातें होती है वो आपको सुनाई जाती हैं और उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होता है और पूरे दिन के लिए आपको एक रिचार्जमेंट हो जाता है कि आप सवेरे सवेरे इंच पॉजिटिव थिंकिंग को सुन लेते हो तो पूरे दिन आप रिचार्ज हो जाते हो तो उसको आपने मुरली के रूप में बताया और इसके साथ अच्छा लगता है जब हम इन चीजों को करते हैं तो मैं कहूंगा कि जैसे संगीत भी हमारा एक सपोर्टिव है मेंटली हमारा जो डिप्रेशन uh, हम लोग या तनाव फील करते हैं तो संगीत भी हमें हेल्प करता है तो कौन से गीत या कौन सी चीजें आप म्यूजिक uh, uh, पसंद करते हैं किस टाइप के गाने सुनना पसंद करते हैं संगीत संगी जैसे भी हमारे मेडिटेशन सॉन्ग्स ब्रह्म कुमार इसके हैं ज्यादातर मैं वो भी वही सुनते हैं अच्छा अभी वो सुनते हैं मॉर्निंग में, में मेरी मुरली <laughs> फिक्स है मैं अपने कंप्यूटर पे सुबह स्टार्ट करता हूँ तो पहले मुरली स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में पूरे घर में चलते स्पीकर्स बड़े लगे हुए हैं संगीत में चलते हैं जब से मैंने ज्वाइन किया तो अभी वो माहौल रहता है मॉर्निंग में तो उससे क्या होता है पॉजिटिव वाइब्रेशन भी होता है खाना वगैरह भी बनता है पॉजिटिव वाइब्रेशन तो जो हम डाइट ले रहे हैं वो भी एक अच्छा बस, बन जाता हाँ, है तो अभी वही है तो संगीत तो अभी ज्यादातर जब से तो वही ज्यादा कौन सा गीत आपको मेडिटेशन वाले जो गीत आप सुनते हैं मेडिटेशन वाले जो ट्यून सुनते हैं म्यूजिक सुनते हैं कोई ऐसा गीत है पर्टिकुलर जो आपको अभी याद आ रहा ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है हु, हु. मुश्किलों से कह दो खुदा मेरा बड़ा है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा एक गीत आपने याद कराया जो हम सब ये मोटिवेट चलिए आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कमल जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहते हैं सबके लिए संदेश तो मैं यही देना चाहूंगा कि जितना भी हो सके आज की डेट में जो तन की शक्ति से भी इम्पोर्टेंट मन की शक्ति है और मन की शक्ति से ही सब कुछ सॉल्व होता है मन की शक्ति आपकी मेडिटेशन से ही आती है और उसके लिए यही एक राइट जगह है जहां पे जो हम ईश्वर विद्यालय कहते हैं जितने लोग आएंगे जितनी लोग जुड़ेंगे तो वो मतलब अपनी इंटरनल शक्ति बढ़ाने के लिए ये एक अकेडमी एक एक है जाना चाहिए हर किसी को छोटे से छोटे बड़े से बड़ा जिसको भी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी जी जी जी सी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे श्रोताओं को जैसे आपने तन की शक्ति के साथ मन की शक्ति का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और उसके लिए भी हमें टाइम देना है जैसे शरीर के लिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्ट करते हैं सब कुछ करते हैं पैसा भी वेस्ट करते हैं पैसे भी हम लोग खर्च करते हैं उसके लिए right. तो अगर मन की शक्ति के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़े पैसा खर्चा करना पड़े उसको पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि तन और मन दोनों अगर शक्तिशाली है तो आप अपना जीवन का सच्चा सुख जो है वो पा सकते हैं तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छा लगा होगा आज के इस एपिसोड में कमल बुधवानी जी का एक्सपीरियंस सुनकर तो हमारे साथ जुड़ने के लिए कमल बुधवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू सर थैंक यू नमस्कार रोम शांति तो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबनी के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्कर रहो